माँ की बातें सरयू बाला देवी माँ को कमरे में अकेले पा मैंने उनसे साधन भजन तथा दर्शन के संबंध में कुछ बातें पूछी माँ ने कहा ठाकुर और मुझे अभेद दृष्टि से देखना और जिस प्रकार का दर्शन पाओगी उसी प्रकार के ध्यान स्तुति करना ध्यान हो जाने से ही पूजा खत्म हुई यहाँ हृदय में ही आरंभ और यहाँ मस्तक में समाप्त करना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 फूल के समान ठाकुर के चरणों में दे सकेगा वही धन्य है वह लड़की मानो बिना सूंखी हुई फूल है गौरी माँ ने उस बालिका की कैसी तैयारी की है भाई लोगों ने उसका विवाह करने का बड़ा प्रयास किया परंतु गौर दासी उसे छिपाए हुए इधर उधर भागती फिरती थी आखिरकार आखिरकारपुरी में ले जाकर जगन्नाथ के साथ माला बदलवा उसे सन्यासिनी बना दिया सती सौभाग्यवती लड़की है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 तथा कुछ अन्य फल माँ के चरणों के पास रखे एक महिला उनके निकट आकर प्रणाम करने का उपक्रम करने लगी इस पर माँ ने कहा वहीं से करो उनमें से प्रत्येक माँ के सामने दो चार पैसे रख कर प्रणाम करने लगी परंतु माँ ने बारंबार पैसे देने से मना किया उनके कुछ उपदेश चाहने पर माँ ने थोड़ा हंस कहा मैं और क्या उपदेश दूंगी ठाकुर की सारी बातें पुस्तकों में निकल गई है उनकी एक उक्ति की भी धारणा करके यदि कोई चल सके तो सब हो जाएगा माँ ने उससे छोटी मोटी बहुत सी बातें पूछी उनके विदा लेने के बाद माँ ने मुझसे कहा उपदेश लेने के योग्य आधार कहाँ है? आधार चाहिए बेटी नहीं तो नहीं होता बातों बातों में ठाकुर के भांजे हृदय आदि का प्रसंग उठा दो एक बातों के बाद ही अन्नपूर्णा की माँ के कमरे में प्रवेश करने से वे बातें दब गई उन्होंने कहा माँ मैंने स्वप्न देखा है मानो तुम मुझसे कह रही हो मेरा प्रसाद खा तभी मेरी बीमारी दूर होगी मैंने कहा ठाकुर ने मुझे किसी का भी उच्छिष्ट खाने से मना किया है सो माँ मुझे अपना थोड़ा सा प्रसाद दो माँ के सहमत न होने पर वे खुद जिद करने लगी माँ ने कहा ठाकुर ने जिससे मना किया है वही करना चाहती हो अन्नपूर्णा की माँ ने उत्तर दिया माँ जब तक उनमें और तुम में भेद बुद्धि थी तब तक वह बात थी लेकिन अब दे दो आखिरकार माँ ने उसे प्रसाद दिया थोड़ी देर बाद उन लोगों ने विदा ली गौरी माँ के यहाँ होकर जाना था अतः मैंने भी थोड़ी देर बाद विदा ली 20 या 21 फरवरी को मैं पुनः श्रीमान शोकहरण के साथ वहाँ गई सवेरे की पूजा हो चुकी थी मुझे देखते ही माँ ने कहा आई हो बेटी अच्छा किया जयराम बाटी जाने का दिन बदल गया है 28 को नहीं अब 26 फरवरी को जाना होगा तुम किसके साथ आई मैं शोक लाया है बड़ी दूर रहती हूँ माँ आने की सुविधा नहीं होती माँ श्रीमान की प्रशंसा करती हुई बोली आहा बड़ा अच्छा लड़का है कितना कष्ट करके लाया है फिर पूछा जमाई मेरे पति कैसे हैं मैं बहुत ठीक नहीं है माँ थोड़ी देर बाद माँ ने मुझसे एक पत्र का उत्तर लिख देने को कहा माँ बोलने लगी और मैं लिखने लगी दोपहर भोजन के बाद माँ थोड़ा सा विश्राम कर रही थी उसी समय कलकत्ते की कुछ महिलाएं उनका दर्शन करने आईं माँ लेटे लेटे ही उनसे कुशल पूछने लगी। दो एक बातों के बाद ही उनमें से एक कहने लगी मेरे यहाँ एक अच्छी बकरी है जो दो शेर दूध देती है तीन पक्षी है ये ही सब अब मेरे अवलंबन है और माँ मेरी आयु भी तो कम नहीं हुई है मुझे इस पर ठाकुर की वह बात याद आ गई महामाया माया बिल्ली कर संसार में फंसाती है माँ केवल हाँ हाँ करती रही आह माँ हम लोगों के लिए तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है इस विश्राम के समय भी कितने तरह की बेकार बातें अपराह्न के समय थोड़ी देर बाद हम लोगों ने बिदा ली